की 45वीं कक्षा पिछले पार्ट में से किन्हीं को तो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं नहीं आगे चलिए पिछली कक्षा में छठे अध्याय का जो चौबीसवा सूत्र हो गया था जिसमें बताया गया था कि स्थिर सुखम आसनम ये जो परिभाषा है ये जहां भी लगेगी वही आसन कहलाएगा कोई निश्चित आसन के लिए नियम नहीं है कि इसी आसन में हमें बैठना है कोई भी आसन हो सकता है आगे विवेक के लिए साधना के लिए जो क्रम है उसके बारे में बता रहे हैं। पच्चीसवां सूत्र बोलिए ध्यानम निर्विषयम मन ध्यान किसे कहते हैं तो निर्विषय मन निर्विषय जो मन होता है विषय से रहित होता है उस स्थिति को ध्यान कहते हैं विषय का मतलब है सांसारिक विषय जिसमें नहीं रहते और जैसा पीछे आपके सामने मैंने रखा था कि यहां संख्य दर्शन में समाधि शब्द नहीं है ध्यान ही है और वो सबसे ऊंचा शब्द बताया गया तो ये ध्यान समाधि का वाचक है रागोपहतिर ध्यानम निरोध इत्यादि शब्द तो यहां भी ये ध्यान शब्द उसी तरह से समझना चाहिए कि जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं पूरी तरह चित्त की वृत्तियां मन निर्विषय हो जाता है मन में कोई विषय नहीं रहता है उसको ध्यान कहते हैं ये समाधि की उच्च अवस्था असंप्रज्ञाप्त तो ध्यानम निर्विषयम मनः। इसकी व्याख्या अनेक तरह से भी करते हैं जब इस ध्यान को ध्यान के रूप में लेते हैं योगदर्शन वाले ध्यान के रूप में इसका ग्रहण करते हैं तब यहां ध्यान का मतलब लेते हैं एक विषय मना ध्यान मतलब एक विषय वाला क्योंकि प्रत्यय की एकतांता तो रहेगी ध्यान में अथवा एक विषय हम न भी लेते हैं तो निर्विषय का मतलब लेते हैं अन्य विषय रहित सब विषय का रहित होना नहीं क्योंकि एक विषय तो ध्यान में बना रहेगा जब हम इस ध्यान को योगदर्शन वाले ध्यान से मिलाकर के योग का सातवां अंग मानते हुए इसका अर्थ करते हैं तब बोल रहा हूं तो तब होगा निर्विषय मतलब अन्य विषयों को रोक करके अन्य विषयों से रहित केवल एक ही बिंदु तो एक विषय कहें या निर्विषय मतलब अन्य विषय से रहित उसको ध्यान कहते हैं ये उससे तालमेल है और नहीं तो विषय का पूर्णता से रहित हो जाना मन में कोई विषय नहीं रहता है मन में कोई वृत्ति नहीं रहती है उसे ध्यान कहते हैं समाधि हो गई अब इसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है कि ये आपने निर्विषय मन को ध्यान कहा मन की ऐसी स्थिति को ध्यान कहा तो मन निर्विषय हो या सविषय हो आत्मा को उससे क्या फर्क पड़ता है आत्मा तो असंग है मन विषय से युक्त तो हो चाहे विषय से रही तो उससे आत्मा को क्या अंतर पड़ रहा है ये मन तो आत्मा के लिए है और आत्मा पे कोई असर आता नहीं आत्मा तो असंग है निर्गुण है फिर मन विषय वाला रहे चाहे निर्विषय रहे उससे फर्क क्या पड़ता है आत्मा को वो तो निर्लिप्त है असंग है तो आप ये जो इतनी सारी साधना करके ध्यान करवाना ये करना विषय रहित करना इसका प्रयोजन ही नहीं है कुछ रहे चाहे न रहे आत्मा को क्या फर्क पड़ता है तो उसके लिए अगर कोई ऐसा कहे तो छब्बीसवा सूत्र देखिए उ था अभी अविशेष चेत नाग निरोधा विशेष कोई कहे कि उभय था अविशेषत्व दोनों ही तरह से आत्मा की दृष्टि से कोई विशेषता नहीं है इसमें सविषय हो चाहे निर्विषय हो आत्मा की दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है उसमें ऐसा यदि कोई कहे तो उभय था अपनी दोनों ही दृष्टियों से यह तो समान है इति चेत ऐसा कोई कहे तो उत्तर तो है नैबम ऐसी बात नहीं है कि आत्मा में अंतर नहीं पड़ता है मन के सविषय निर्विषय होने का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है कैसे तो कहा कि उसमें विशेषता होती है उपराग निरोधात विशेष पूर्व पक्षी कह रहा था आक्षेप वाला कि इसमें अविशेष होगा फिर तो नहीं विशेष होता है क्या एक में उपराग होता है और एक में निरोध होता है जब सविषय होता है जब मन सविषय होता है तो आत्मा में उपराग होता है उसका आत्मा रंगता है उससे जैसे स्फटिक मणि वाला उदाहरण था पास में कोई रंगीन चीज लाई जाए तो वो मणि उस रंग वाला हो जाता है तो आत्मा उपरक्त होता है जब जब मन में विषय आएगा आत्मा वैसा वैसा रंगेगा रंगा जाएगा वो और जब निर्विषय होगा तो उपराग नहीं होगा तब निरोध होगा वृत्तियों का निरोध होगा यह निरोध शब्द फिर आया यहां पर ये भी समाधि की तरफ संकेत करता है तो कहा उभय था अभी अविशेषेत कोई कहे कि दोनों ही तरह विरोध नहीं है विशेष नहीं है यानी सामान्य है तो बोले नहीं एक में उपराग होता और एक में निरोध होता ये विशेष है जिसका ध्यान नहीं लगा है जिसने मन को निर्विषय नहीं किया है उसमें उपराग होगा आत्मा उपरक्त होगा उस, उस रंग से रंग जाएगा और जिसने ध्यान लगा लिया है मन निर्विषय हो गया है उसमें निरोध होगा उपराग नहीं होगा उपराग से रहित तो होगा आत्मा अपने आप में स्थित होगा स्वस्थ होगा जो तो पीछे स्वस्थ की परिभाषा आई थी तन्वृत्तो उपशांतों पर आगाह स्वस्थ हो उपराग उपशांत हो गया है उसका ये निरोध हो गया है वृत्ति निरोध हो गया है उपराग होना बंद हो गया है प्रभावित होना वो बंद हो गया यह विशेषता रहती है तो इसके ऊपर प्रश्न उठेगा कि आत्मा तो निसंग है फिर कैसे उपरक्त हो जाता है जब निरुद्ध है तब तो ठीक है विशेष हो गया लेकिन जब वृत्तियां रहती हैं मन में विषय रहता है तो आत्मा उपरक्त कैसे हो जाता है तो उसका उत्तर दिया जा रहा है अगले सूत्र से बोलिए निसंगेपी उपरागो अविवेका आत्मा निसंग है लेकिन फिर भी उसमें उपराग क्यों होता है अविवेक के कारण से अविवेक ही कारण है उसमें अज्ञान कारण है तो निसंगेपी उपराग हो अविवेका हो गया इतना पीछे उपराग को समझने के लिए मणि का उदाहरण दिया था ठीक है कुसुम पुष्प पास में लाया जाए मणि के तो उस रंग वाला हो जाता है तो क्या आत्मा में भी वैसा ही उपराग होता है जैसे मणि में होता है तो उसके लिए एक विशेष बात कही जा रही है वहां मणि के समान माना था लेकिन उस मणि के समान मानने में भी एक विशेषता है निसंगे उपरागो अविवेक अविवेक से हो रहा है क्या ये मणि के समान है कि कोई भी पुष्प पास में आएगा तो मणि को तो रंगना ही है उस उस रंग वाला मणि को बनना ही है मणि कुछ नियंत्रण नहीं कर सकती उसमें मणि का कोई बस नहीं चलेगा उस काच का रत्न का तो क्या ऐसे ही चित्त में जब जब भी विषय आएगा तो आत्मा को रंगना ही है उससे मणि के समान आत्मा का कोई बस नहीं चलेगा या आत्मा का भी कुछ लेन देन है वहां पर आत्मा का भी वहां पर कुछ कर्तृत्व है कुछ दायित्व है तो उसके लिए अगला सूत्र है बोलिए अट्ठाइसवां सूत्र जपा स्फटिकोह इवा नो पर किंतु भिमान जपा कहते हैं जपा का फूल होता है गुड़हल का जपा कहते लाल लाल होता है और स्फटिक तो स्फटिक वो मणि हो गया जो पीछे कुसुम बच्चे मणि का तो वही बात है यहां पर तो बोले जपा और स्फटिक लाल लाल फूल और स्फटिक मणि के समान आत्मा में उपराग नहीं होता है कि वो पास में आएगा और वह उपरक्त हो जाएगा ऐसा नहीं है वो जड़ वस्तु के समान नहीं है आत्मा उसमें और इसमें अंतर है वो क्या अंतर है तो उसके लिए कहा किंतु अभिमान ये मात्र उपराग नहीं है ये अभिमान है वो अपने को वैसा समझ लेता है एक तो उपराग है कि जड़ वस्तु रंग गई बस लेकिन मणि अपने को वैसा समझता नहीं है क्योंकि वह तो जड़ है तो आत्मा उपरक्त होता है उस उपरक्त होने में मात्र ये नहीं है कि जड़ के समान वो तो उपरक्त होना ही है उसको वो अभिमान कर लेता है वो उसको अपना स्वरूप मान लेता है वैसा समझ लेता है ये यहां विशेषता है अब यूं उपराग होने लगे तो परमात्मा भी उपरक्त ही होगा दुनिया भर की सारी चीजें विषय वृत्तियां परमात्मा के अंदर हो रही हैं और परमात्मा सबको जान भी रहा है अच्छे बुरे सब कर्मों को परमात्मा यथावत जान रहा है अगर ऐसे ही प्रभाव पड़ता चेतन पे उपराग होता तो परमात्मा भी में भी उपराग हो जाता मणि के समान ही लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें विवेक होता है वो अभिमान नहीं करता है वो भिन्नता देख करके रखता है ऐसा ही आत्मा के संदर्भ में है कि चित्त में वृत्तियां आई और हमें रंगना ही है मणि के समान ऐसा नहीं है ये ये शत प्रतिशत वैसा उदाहरण नहीं है लेकिन सास समझाने के लिए ठीक है कि व्यक्ति जब रंगा जाता है तो ऐसे ही रंगा जाता है वृत्तियों के अनुरूप विषयों के अनुरूप आत्मा भी उसकी वैसी ही रंगी रहती है वैसा ही बनता रहता है काम क्रोध लोभ से युक्त रहता है लेकिन ये केवल रंगा जाना नहीं है ये अभिमान है वो उसको मान बैठता है ऐसा उसका भी अपना उत्तरदायित्व कर्तृत्व बन रहा है इसने कहा इस जपा स्फटिक ना उपरागा मात्र इतना नहीं है किंतु अभिमान है इसमें तो अभिमान कर रहा है यह मान बैठा है यह अविवेक के कारण से यह अविवेक का प्रभाव है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना ठीक है हैं गुलमोहर अलग होता है गुलमोहर तो उसमें वो भी लाल लाल पत्ते आते हैं और फूल आते हैं पत्तियां छोटी छोटी होती है उसमें इमली जैसी वो अलग होता है और जपा का फूल अलग होता है लाल होता वो भी लाली है बड़ा सा होता है उसके पत्ते बड़े होते हैं चले आगे है कहां लगा है पीछे लगा हुआ है अच्छा पीछे लगा हुआ है गुड़हल का अभी फूल हैं उसमें लाल रंग का होता है गहरा लाल रंग का उसका पुष्प होता है तो अब ये जो अभिमान है इसको कैसे दूर करें प्रक्रिया क्या है साधना की तो पीछे भी बताया अभी फिर दूसरे शब्दों में संक्षेप से बोल रहे हैं उनतीसवां सूत्र बोलिए ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्याधि भी तन वो जो विषय हैं उनका निरोध कैसे होगा इस अभिमान का निरोध कैसे होगा ये जो पीछे अभिमान कहा विषय मन में आ रहे हैं तो कैसे होगा ये रुकेगा कैसे तो ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्य भी तन निरोध है वहां भी ध्यान और धारणा कहा था साथ में आसन भी था प्राणायाम भी था स्वकर्म भी थे और अभ्यास वैराग्य भी वहां पर था तो मुख्य उपाय यहां चार बता दिए ध्यान धारणा और अभ्यास वैराग्य इत्यादि आदि लगाई दिया है इनके द्वारा इस अभिमान का निरोध होता है विषयों का निरोध होता है वृत्तियों का निरोध होता है यहां फिर निरोध शब्द है और इसमें ध्यान वही सबसे ऊंची स्थिति है तो पीछे भी जो निरोध शब्द आया छब्बीसवें सूत्र में ध्यान के संदर्भ में उपराग और निरोध तो उपराग सामान्य स्थिति में और ध्यान में निरोध होता है निरोध शब्द है यहां फिर निरोध शब्द आ रहा है और वो तर्क वहां के वाले यहां भी लगेंगे तो इस दृष्टि से ये प्रतीत होता है कि ध्यान शब्द यहां पर समाधि के अर्थ में आया है अगला सूत्र और बोले कैसे होगा ये अभिमान कैसे दूर होगा तो बोले जैसे वृत्तियों को रोकने से होता है तो इसके लिए भी अगला सूत्र बोलिए लय विक्षेप यो इति आचार्य आचार्य लोग कुछ लोग ये मानते हैं अन्य आचार्यों का सम्मान पूर्वक उल्लेख कर रहे हैं उनकी बात को यह भी स्वीकार कर रहे हैं इस तरह भी कह सकते हैं क्या लय और विक्षेप इन दोनों से व्यावृत्त हो जाना लय से एक तो निद्रा वृत्ति ली जाती है उसमें हम लीन हो जाते हैं बोध नहीं रहता और विक्षेप का मतलब है बाकी वृत्तियां प्रमाण विपर्य विकल्प और स्मृति इन पांच वृत्तियों से और लय मतलब निद्रा इनसे व्यावृत्तिया निवृत्ति के द्वारा इनसे हट करके इससे भी हम अभिमान से हट सकते हैं विषयों से हट सकते हैं ये भी एक तरीका यूं भी कह सकते हैं लेकिन ये भी कैसे होगा तो वही धारणा ध्यान अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होगा इसलिए सूत्रकार ने तो उन्ही को कहा है कोई कहे कि वृत्ति निरोध कर देते हैं तो भी ध्यान की स्थिति हो जाएगी अभिमान रहित स्थिति आ जाएगी तो लय विक्षेप विक्षेपर इति आचार्य लय और विक्षेप की दूसरी व्याख्या भी, भी की जा सकती है जो क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध ये जो पांच अवस्थाएं बताई इसमें मूढ़ अवस्था है वो लय वाली अवस्था और विक्षेप में क्षिप्त और विक्षिप्त ये अवस्थाएं तो लय और विक्षेप यानी क्षिप्त मूड विक्षिप्त इनको हटा देने पर ये चीजें बनती हैं यानी एकाग्र और निरुद्ध अवस्था बनती है एकाग्र भी हटाएंगे निरुद्ध अवस्था नहीं नि तो इन तीन को हटाएंगे तो एकाग्र भी वो भी समाती है और निरुद्ध ये भी समाती है ठीक है यहाँ तक इन्हीं को पूछना है बोलिए आचार्य जी नमस्ते ये जो मणि का जो उदाहरण दिया है कि ए, उसके पास में जैसा जो रंग आएगा वो उसी रंग वाला हो जाता है स्फटिक मणि में तो वो जैसा है वैसा उसमें तो कोई परिवर्तन जट चीज होने के कारण तो होता नहीं है लेकिन ये जो चित्त में विकार आने के बाद जो आत्मा में अभिमान होता है इसी अभिमान के कारण जो है जन्म मरण के बंधन में पड़ता रहता है कह है सकते हैं हां बोल सकते हैं अच्छा स्फटिक अपने आप में वैसा रहते हुए भी रंगा हुआ दिखाई देता है ऐसा यहां भी होता है आत्मा अपने आप में वैसा ही है लेकिन वो वृत्ति सारूप्यता उसमें दिखती है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र जैसी वृत्ति वैसी ही वृत्ति वाला वो चेतन अपने को समझने लगता है मान भी लेता है होता नहीं है तो पृथक ही है लेकिन वैसा ही वो अपने को अनुभव करता है वैसा ही प्रतीत करने लगता है अभिमान भी हो जाता है ऐसा ही प्रतीत होगा तब आगे एक विषय और उठा रहे हैं साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है ठीक है और गंगोत्री अच्छा आप गए होंगे और गंगोत्री आदि पहाड़ जो है ना पहाड़ों के लिए कहा जाता है पर्वता दूरता है रम्या पर्वत जो है दूर से ही बड़े रमणीय दिखाई देते हैं दूर से बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन पर्वतों पर रहना बड़ा कठिन है जीवन बड़ा कठिन होता है पानी लाना सामान लाना नीचे से ऊपर उपस्थित सारी चीजें करना चढ़ना उतरना तो पहाड़ दूर दूर से अच्छे लगते हैं पर्वता दूर तो दूर से ही अच्छा है निकट से अच्छे नहीं लगते वो रहना वहां कठिन होता है जीवन कठिन होता है गंगोत्री आदि में भी आसान नहीं है पर ठीक है चलो आपको वहां पर पसंद आता है तो और व्यक्ति स्थान की खोज भी करता है घर में तो ध्यान लगता नहीं है घर में तो लगता नहीं है ना लग जाता है तो अच्छा है आपके लिए लेकिन अधिकांश की यह समस्या रहती है और जिस आश्रम में रहते हैं उसमें भी नहीं लगता है अपने घर में नहीं फिर वो वहां से दूसरी जगह जाता है कहां जा रहे हैं जी कुछ दिन साधना के लिए जा रहा हूं वही तो जिस आश्रम में रह रहे थे वहां क्या थी लोग तो वहां साधना के लिए आते हैं आप उसको छोड़ के साधना के लिए जा रहे हो तो बोले जी यहां रहता हूं तो व्यस्तताएं है, होती हैं कार्य रहते हैं लोगों का मिलना जुलना ये जो सब रहते हैं परिचित लोग रहते हैं एकांत नहीं मिल पाते कहीं और चले जाते तो साधना के लिए ये ध्यान धारणा करने के लिए स्थान कौन सा हो तो उसके लिए एक बात बताई जा रही है जैसे आसन के लिए कहा था उन्होंने बिल्कुल वही बात है इकतीसवां देखिए बोलिए ना स्थान नियम चित्त प्रसादार्थ स्थान का कोई नियम नहीं है आपको यही खोजने लगे कि मेरे को तो ऐसा स्थान चाहिए तो मैं साधना करूंगा और वो ऐसा स्थान नहीं मिले तो फिर कैसे साधना करेंगे अगले जन्म में देखेंगे जब परमात्मा की कृपा होगी ऐसा स्थान मिलेगा तब करेंगे न बिना साधनों के कैसे कर सकते हैं ऐसे वृक्ष वनस्पति होने चाहिए ऐसे पहाड़ होने चाहिए ऐसी नदियां होनी चाहिए ऐसे पक्षी होने चाहिए अपेक्षा रहती है मैं। वेदों में भी लिखा हुआ है उपवरे च गिरीनाम संगमे च नदी नाम दिया विप्रो अजायत उपवरे पर्वतों की कंदराओं में उनके नीचे तलेटी में या तो उनकी गुफाओं में और नदियों का जहां संगम हो रहा एक ही नदी नहीं इधर से आ रही है कहीं उधर से आ रही है ड़ में होता है ना कहीं एक नाला इधर से छोटा सा आके मिल रहा है एक यहां मिल रहा है ऐसे तो खूब जल आदि पर्याप्त हो वहां बुद्धि से विद्वान बना जाता है योगी बना जाता है इस सामान्य जगह में थोड़ा ना हो सकता है अब वो जगह मिल जाए तो ठीक है नहीं तो आगे और या उसी में ही ढूंढने में लगा रहता है व्यक्ति और उसी में वर्षों लगा देगा फिर मिल भी जाए तो उसके लिए धन इकट्ठा करने में लगाएगा बिना ऐसे कैसे हो गए फिर वहां सुविधाएं भी, भी चाहिए अपनी अनुकूल ठीक है कितने साल निकलेंगे अब कि खुद कमाया नहीं खुद के पास पैसा है नहीं तो कहां से दूसरों से लेंगे इससे मांगा उससे मांगा ये थोड़ा ये देगा थोड़ा वो देगा आशा करके गए थे इतना दिया कम दे तो दिया दो बात सुना भी दी प्रतीक्षा करवाई कई दिन लग गए हम तो चाहते हैं तत्काल जाए और फटाफट देता जाए व्यक्ति अब जिससे लिया है वो भी कुछ बात करेगा कभी समय मांगेगा कभी कुछ करेगा ये फिर बंधन का कारण वो कुछ दबाव बनाएगा अच्छा गुरुकुल खोल रहे हो या तो ये आश्रम खोल रहे हो साधना कर रहे हो तो आप साल में एक बार तो सप्ताह भर हमारे घर में आना ही आप, आप तो परोपकारी हैं हमारा भी हित करेंगे ऐसे उनकी अपेक्षाएं भी जुड़ती है वो पैसे देते हैं लाखों दे देते हैं मान लो अपेक्षाएं जुड़ जाती है असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत यह कल्पना मन में कर लेना कि ऐसा होगा तो ही साधना होगी नहीं तो नहीं होगी साधना तो मन का विषय है बाहर का इतना थोड़ा है बाहर का बहुत कम प्रभाव होता है कैसा भी बाहर हो अंदर से अगर आदमी एकांत है भीड़ में भी वो अपने को अकेला पाता है भीड़ में भी वो वैराग्य की स्थिति में रहता है चमक दमक में भी वो वैराग्य की स्थिति में रहता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो अंतर्मुखी बना हुआ है और जंगल में रहकर भी बहिर्मुखी है तो वृत्तियां वैसी की वैसी रहेंगी एकाग्र तो नहीं होगा आलंबन की दृष्टि से थोड़ा ठीक है कि भई एकदम आलंबन आते हैं और व्यक्ति रोक नहीं पाता है वो थोड़े एकांत एक में रहते हैं वहां तक ठीक है लेकिन इसी के लिए समय लगा देना इसी के लिए वर्षों लगा देना इसी में प्रयत्न करना तब तक वृद्धावस्था आ जाए भले अब करूंगा साधना युवावस्था तो निकल गई नब रोगों ने घेर लिया तो स्थान का कोई नियम नहीं है इसी जगह पर होगी पूरी पृथ्वी हमारे लिए साधना का स्थान बन सकती है कहीं पर्वत पे या नीचे समुद्र के किनारे नदी के किनारे या रेगिस्तान में कहीं पर भी जहां भी रहते हो वहां अपनी कुछ अनुकूलता बना ली गांव शहर में रहते हैं आवाज आती है थोड़ा उसके लिए प्रयास कर लिया ध्वनि कम आए समय को ऐसा कर लिया बाकी इसके पीछे अपना समय शक्ति लगाना वर्षों लगाना आवश्यक नहीं है जितना समय शक्ति लगाएंगे और लाभ उसका कम है वहां पर उसकी जगह उतनी शक्ति सामर्थ्य इधर लगा देंगे तो ज्यादा लाभ हो जाएगा पीछे एक बात बताई थी न काल नियम हो वामदेववत काल का भी नियम नहीं है कि इतने दिन में यह हो जाएगा न स्थान का नियम है न आसन का नियम है तो सांख्य दर्शन का योग कैसा है नियमों से रहित अनियम है ना अनियम अनियम अनियम ठीक तो है तो न स्थान नियम चित्त प्रसादार्थ ये ऐसा योग है जो सब नियमों को हटा करके और उन्मुक्त कर देता है व्यक्ति को कैसे भी चलो कुछ चीजों में कुछ योग की परिभाषा यही मानते हैं कि बिल्कुल उन्मुक्त हो जाए कोई बंधन नहीं क्योंकि योग से तो स्वतंत्रता आएगी अब कुछ भी नियम बंधन लगा दिया तो योग कहा हुआ वो कोई नियम लगा दिया तो योग कहां हुआ वो तो प्रतंत्रता हो गई योग तो स्वतंत्रता लाता है कोई नियम नहीं यही योग है नियम लगा के जो योग करेंगे तो वो तो असहज योग होगा जबरदस्ती होगा ना तो सहज योग सहज योग मतलब जिसमें कोई कष्ट नहीं हो सहजता से हो जाए स्वभाव स्वभावता जो भोगना है वो भोगो जो खाना है वो खाओ जैसे जीवन बीताना है वैसे बिताओ बस योग कर लो ये सहज योग जैसे मन की इच्छा प्रवृत्ति हुई वैसा कर लिया ये है सहजता और मन को रोकेंगे तो जैसा कि इधर ये बताते रहते हैं तो मन तो विद्रोह करेगा और तो स्प्रिंग की तरह से जितना दबाओगे उतना और ज्यादा तो उठेगा मन का तो स्वभाव ही स्प्रिंग का है तो रोकने का नहीं सहज योग क्या है रोकना नहीं मन को दबाना नहीं दबाव वबाव कुछ नहीं अड़चन नहीं बिल्कुल सहज जो इच्छा हो करो जो विचारना है वो विचारो इसमें तनाव रहित स्थिति है सहजता है इन्होंने कुछ चीजों में तो हमारे को सहज कर ही दिया धारणा ध्यान आसन तो लगवा रहे हैं अभ्यास वेरा लेकिन स्थान और काल और आसन से तो मुक्त कर ही दिया तो न स्थान नियम है चित्त प्रसादार्थ हो गया पूछिए तो, अच्छा जी ओ तो ठीक तो है स्थान का नियम तो नहीं है परंतु वस्तुतः हम यदि देखा जाए जो व्यक्ति कोई साधना के लिए स्थान ढूंढ रहा है तो उसमें जो अंतर नहीं तो यही अर्थ है कि चित्त प्रसाद के लिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि जिस स्थान में वह वर्तमान में कर रहा होता है तो वहां उसकी चित्त की प्रसन्नता नहीं होती है तो उस पक्ष में तो स्थान को ढूंढना कोई वो वाली बात है ही नहीं यदि केवल चित्त की प्रसन्नता के आधार पर ही वो ढूंढ रहा है तो जी अब किसी ने अपनी चित्त की प्रसन्नता का आधार ही ये बना लिया हो कि मेरी चित्त की प्रसन्नता तो वहां बनेगी जहां इस, इस तरह से होगा उस पे अपना कल्पित चित्त की प्रसन्नता बना ली चित्त की प्रसन्नता का मतलब है हमें कोई प्रतिकूलता नहीं आ रही है हम अपने घर पे भी हैं वहां भी चित्त प्रसन्न है यदि हमारा हम विरोध नहीं है आपस में परिवार में सहजता से हम रह रहे हैं मन प्रसन्न है ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देख के प्रसन्नता होती है सब कुछ मन में अच्छा लगता है वो चित्त की प्रसन्नता तो हम कम में भी कर सकते हैं और वो चित्त की प्रसन्नता हम बहुत अधिक करने लगे हैं तो भाई ऐसा हो ऐसा हो अब वो स्विट्जरलैंड या जहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं या कश्मीर वहां तो जा ही नहीं सकते हम हमारी स्थिति नहीं है जो जा सकते हैं जाते होंगे तो चित्त की प्रसन्नता का जो हम आधार बना रहे हैं तो चित्त की प्रसन्नता किसमें कौन सा पैमाना कहते हैं ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो इतना बड़ा हो तब जाके चित्त की प्रसन्नता होगी ये तो हमारे द्वारा कल्पित है चित्त की प्रसन्नता का मतलब चित्त में बाधा नहीं हो प्रतिकूलता नहीं हो ऐसी अगर हमारे को स्थिति मिल रही है हमारे को क्या चाहिए चित्त की प्रसन्नता के लिए साधक को क्या चाहिए चित्त की प्रसन्नता के लिए सामान्य चीज बिल्कुल सामान्य चीज उतने में भी वहां पर हो जाएगा और इसको दूसरे ढंग से देखिए कि जहां हम हैं वहां यदि हम अपनी चित्त की प्रसन्नता बना ले तो वहां भी साधना हो जाएगी और अच्छी जगह पे है और हमने वहां से चित्त को उखाड़ लिया तो वहां भी नहीं होगी ये हमारे ऊपर है हम अनुकूलन कर सकते हैं उस जगह पे जैसा भी है मन को प्रसन्न रख लिया उसमें वो तो स्थान हमारे लिए साधना का स्थल बन जाएगा तो यूं बड़े ही अच्छा स्थान हो लेकिन एक दो व्यक्ति वहां ऐसे हो जिसके साथ हमारा नहीं है तालमेल और वह विरोध हो रहा है विरोध हो रहा है तो चित्त की प्रसन्नता बिगड़ रही है तो वो स्थान उसको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए व्यक्ति एक घर छोड़ के दूसरे घर में चला जाता है अलग घर बना लेता है इत्यादि बातें होती हैं तो अगर वास्तव में चित्त की प्रसन्नता के लिए वो है वो तो अल्प में भी हो जाती है चित्त की प्रसन्नता के लिए यूं कोई देखने लगे तो कोई सीमा ही नहीं है किसमें चित्त की प्रसन्नता होगी ये दुनिया भोगों में भाग रही है वो चित्त की प्रसन्नता के लिए ही तो है ये होगा तो चित्त की प्रसन्नता होगी क्या पैमाना है हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं उतना मात्र पर्याप्त है ए, ये तो ठीक है आचार्य जी परंतु स्थान ये चित्त प्रसन्नता ये सापेक्ष है आचार्य जी ठीक है मैं जो क्योंकि मान लीजिए प्रदूषण में रहता है कोई वहां तो चित्त प्रसन्नता होगी हो नहीं चित्त की बदल तो ले, बदल ले नहीं चित बदल ले, लेकिन अगर, लेकिन अगर लेकिन अगर उस प्रदूषण में भी किसी को लग रहा है कि ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो साधना तो हो जाएगी वहाँ प्रदूषण से जो शारीरिक हानि होगी वो होगी लेकिन वो वहां रह सकता है साधना कर सकता है साधना के लिए चित्त की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है स्थान की मुख्यता नहीं है जहां आत्मीय है लोग हैं अपने मित्रगण हैं कैसी भी जगह है लगता है कि यहां चित्त प्रसन्न है इनके साथ में रहते हुए मेरा वहां साधना हो जाएगी क्या बाकी जो संदर्भ घटनाएं चित्त के ऊपर प्रभावित नहीं डालती करती है कम है उसको प्रमुखता दे दी जाती है वहां समस्या होगी प्रभावित नहीं करती ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता है प्रभाव पड़ता है इनका लेकिन कितना पड़ता है ये हमें देखना है कम पड़ता है अधिक पड़ता है हम उसको अधिक महत्व दें या मन को अधिक महत्व दें साधना के लिए स्थान को अनुकूल बनाने में अधिक श्रम करें या अपने मन को अनुकूल बनाने के लिए अधिक श्रम करें भिन्नता है हम अपने अंदर तो आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं वैसे कठिन लगता है लेकिन यह सरल है और बाहर का परिवर्तन योजना करना और उसमें तो श्रम आदि समय बहुत लगता है ये खर्चा भी बहुत लगता है तो मुख्य बात है चित्त की प्रसन्नता अब यह व्यक्ति व्यक्ति पर है कोई कहां प्रसन्न होता है चलो उसकी अपनी स्वतंत्रता मान ली हमने उसको वहां जहां प्रसन्नता लगती है वो वहां के लिए करे प्रयत्न करेगा ही वो करता ही है लेकिन यदि हम अपने कहीं छोटी सी जगह पे भी हैं अपने घर पर भी हैं और हमारे को वहां चित्त की प्रसन्नता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को तो दूसरी जगह जाना है या तो कोई ऐसा जगह हो तलैटी गुफा और आश्रम वहां मैं करूंगा ध्यान यहाँ तो नहीं हो पाएगा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ चित्त की प्रसन्नता है बस स्थान की दृष्टि से हमारे लिए वो पर्याप्त है साधना के लिए और भटकने की यत्न करने की आवश्यकता नहीं अच्छा जी एक जिज्ञासा है जो साधक व्यक्ति है जिनकी चित्त प्रसाद अच्छा है तो क्या जो स्थानांतरण के लिए सोचेगा व्यक्ति साधना ही सोचेगा लिए? बिल्कुल बात तो क्या जो कह रहे हैं वो बात कैसे अगर प्रारंभिक है तो अगर उसको चित्त की प्रसन्नता है कोई बाधा ही नहीं हो रही है तो वो इसमें अपना समय खर्चा नहीं करेगा नहीं प्रारंभिक हो या सिद्ध साधक हो फिर भी जो भी हो अगर चित्त प्रसाद अच्छा है हाँ। तो स्थान दूसरे स्थान के लिए क्यों सोचेगा सोच सकता है व्यक्ति सोच सकता है हाँ अन्य ऐसाएं रहती है अन्य बातें सिद्धांत वहाँ काम कर जाते हैं उनसे पूछो कि यहां आप रह रहे हैं कोई बाधा है क्या आपको चित्त की प्रसन्नता में कोई बाधा है क्या नहीं चित्त की प्रसन्नता तो ठीक है यू नहीं लेकिन ये ये चीजें और होनी चाहिए ठीक है चलिए एक ठीक है। अपनी कल्पना कर लेते बाधा क्या है ये पूछा जाए उनसे आपको यहाँ बाधा क्या है तो बताना मुश्किल हो जाएगा और यू ही कहेंगे नहीं यहां वो उस तरह से रमणीक नहीं है उस तरह से पेड़ पौधे नहीं है उसको आपको बाधा क्या है उससे उससे बाधा क्या है आचार्य चित्त की प्रसन्नता बाह्य वातावरण पर निर्भर करती है अपने अंतर मन पर निर्भर करती है दोनों पर निर्भर करती है लेकिन अंतर मन पर अधिक निर्भर करती है कभी कभी कोई इस ऐसी स्थिति बाहर की भी अति विपरीत हो जाए तो वो भी एकदम प्रभावित करती है लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अंदर का हमारा अधिक प्रभावित करता है बाहर का अधिक प्रभावित नहीं करता नमस्ते आचार्य जी आचार्य जी कभी कभी अपने घर पर रहते हुए भी ध्यान की स्थिति या अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता जैसे कि प्रदूषण है मंदिरों में रेडियो बज रही है और ध्यान की समय हो गया और ध्यान मन में यह हो रही कि ध्यान और वहां से तो स्थान ढूंढना ही पड़ेगा ढूंढ सकते हैं। अगर ऐसा है वहां चित्त प्रसन्न नहीं रह पा रहा है ध्वनि प्रदूषण है और भी कोई कारण है और चित्र प्रसन्न नहीं रह रहा है तो जबरदस्ती वहां साधना नहीं करनी चाहिए तो स्थान परिवर्तन के लिए सोचना चाहिए यही बात है अब हमने उसको अपना घर समझ लिया मेरे को यही रहना है मैं जाना ही नहीं है और चित्र प्रसन्न है नहीं वहां और सोच रहे हैं कि मैं साधना करूंगा तो कभी नहीं होगी साधना एक बार ऐसा हुआ आचार्य जी मैं चार बजे ध्यान में बैठा और बहुत अच्छा ध्यान लगा हुआ बहुत अच्छा ध्यान लग्या हुआ लेकिन गांव में मंदिर है मंदिर में जो रेडियो बजी और बहुत घनी आवाज़ आई जिसमें ध्यान हट गया और मन नहीं लगा और मैं मंदिर में जाकर के फिर उनसे प्रार्थना की भाई थोड़ा शांत वातावरण में थोड़ी बार बजा दिया करो होरों को भी मौका थोड़ा दिया करो तो ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसके अनुकूल वातावरण तो ढूंढना पड़ेगा ही ढूंढना पड़ेगा और आपने दूसरा समाधान भी देख लिया ना कि उनको धीने करवाया या भाई आप बाद में बजा लेना इत्यादि ठीक है बोलिए पहले से हाथ खड़ा बोलिए हाँ बोलिए आचार्य जी ये जो स्थिर सुखम आसनम जो है इसमें जो आसन शब्द है कि मतलब स्थिरता से बैठना आसन है लेकिन जो यहाँ नियम नहीं बना रहे हैं इसमें स्थिर सुखम आसनम इतनी नियम तो वहां पर भी किसी स्थाशन आसन विशेष का तो नाम नहीं लिया है तो यहाँ पर नियम किस तरह से बनाया जा सकता है नियम नहीं है ये कह रहे हैं नहीं है नियम न? ना किसी भी आसन पे बैठ जाओ कोई कहने लगे कि नहीं इसी आसन पे बैठो वो मन में सोच ले कि नहीं एक ही कोई आसन होना चाहिए उसी में सबसे ज्यादा होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा। कोई कहने लगे नहीं इस आसन में समाधि लगेगी इस आसन में कभी भी नहीं जब तक पद्मासन सिद्ध नहीं होगा तब तक समाधि नहीं लगेगी यही पालकती लगा के बैठ गए इसमें कोई समाधि लगेगी आपकी ऐसे कोई कह सकता है कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे ओके okay, नहीं स्वस्थिक आसन होना चाहिए सिद्धासन होना चाहिए वज्रासन होना चाहिए एक्सेप्ट कोई नियम नहीं आप जितनी अनुकूलता से कोई भी एक आसन आपका सिद्ध होना चाहिए जिसमें आप देर से रह सके स्थिर सुखम आसन हम बन सके कोई भी हो साधना तो मन में होनी है ये तो केवल शरीर की ऐसी स्थिति है जिससे कि बाधा नहीं आए साधना में ऐसा इसको रखना है बना के छोड़ दिया एक तरफ बस खत्म आग्रह जो बन जाते हैं नियम के उसको हटाया जा रहा है कि इसमें आग्रह करने की जरूरत नहीं है कुछ भी हो चिंता नहीं करनी है न स्थान नियम है आचार्य जी जैसे ये बोलते फिजिकल कंडीशन तो होनी चाहिए और साथ में जैसे ये प्राइमरी व्यूमेंट बनाते हैं बोलते हैं वहां विशेष एक शक्ति की स्थिति है तो वहां ध्यान अच्छा लगता है और फिर इस प्रकार से जैसे हमारे पूर्वज लोग बड़े बड़े स्थान पे गए जो महापुरुष हुए तो ये इनकी कुछ विशेष सोच रही होगी उसके पीछे सोच रही होगी उनका चित्त वहां प्रसन्न होता है उनका बाह्य प्रभाव भी होता है उसका निषेध नहीं कर रहा हूं मैं बाह्य चीजों का आप जो कह रहे हैं गुफा का पहाड़ का या कोई पिरामिड का उनका जो अपना प्रभाव होता है लेकिन उन प्रभावों के उनके रहते हुए भी अगर वहां चित्त प्रसन्न नहीं है एक वो स्थान है जो वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ चित्त प्रसन्न नहीं है और एक वो स्थान है जो बाह्य दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है लेकिन अपना चित्त वहां पर प्रसन्न है आप दोनों में से किसको चुनेंगे बातचीत की है बातचीत की है ये विवेक यहां पर दिया जा रहा है जहां चित्त भी प्रसन्न हो बाहर की भी अनुकूलता हो अवश्य लेना चाहिए कौन मना कर रहा हैं उसका खंडन थोड़ा कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं लेकिन जब हमें निर्णय करना हो तो विवेक रहे कि यहां ये बाहर की चीज मुख्य नहीं है चित्त की प्रसन्नता मुख्य है वो एक परिस्थिति में रह रहा है व्यक्ति बोले नहीं मेरे को तो यहीं रहना है जंगल में भले ही कितना परेशान हो रहा हूं अब चित्त प्रसन्न रह नहीं पा रहा है वहां स्थितियां ऐसी हैं बोले नहीं साधना तो यहीं करूंगा मैं नहीं होगी साधना तो केवल यह ध्यान दिला जा रहा है मुख्यता है चित्त की प्रसन्नता की जहां चित्त प्रसन्न है साधना हो सकती है क्योंकि साधना चित्त की ही होती है ये बाहर तो केवल बाह्य रूप है इसका भूमिका मात्र है मूल साधना तो अंदर ही होनी है योगाश्चित वृत्ति निरोधा गुरु जी ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम आती रहती है मच्छर ज्यादा काट रहे हैं ऐसे स्थान पे गर्म ज्यादा है तो उसका उपाय कर लीजिए मच्छरदानी लगा लीजिए गर्म ज्यादा है तो ठीक है पहाड़ी पे जाना है तो एक वो तरीका है और आजकल अन्य साधन भी उपलब्ध है वहां पर कर लीजिए जैसे बोलते हैं पहाड़ी की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा रहती है औषधि का ज्यादा एक वातावरण रहता है उसका कोई प्रभाव विशेष ये कहा जाता है ठीक है जंगल है वहां पर ठीक है पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन है लेकिन पहाड़ों पे जितना ऊपर जाते हैं एक तो वायु विरल हो जाती है डाइल्यूट हो जाती है छीरी छितर जाती है और ऑक्सीजन भी कम हो जाती है ऑक्सीजन का प्रतिशत ऊपर कम होता है पहाड़ों के ऊपर ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होता है और, और ज्यादा जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है एवरेस्ट आदि पर जहां ऊपर है थक जाता है आदमी जल्दी सांस जल्दी चढ़ता है ऑक्सीजन तो उल्टा कम होती है वहां पर वो हरवल क्षेत्र रहता है थोड़ा औषधि का तो वातावरण बोलते हैं बन जाता है वहां पे लेकिन एकाग्रता वहां ज्यादा बनती है ड्यू टू पीछने ऑक्सीजन की कमी के कारण से ऑक्सीजन की कमी से एकाग्रता बनती है उल्टा है जो गुफाओं को पसंद करते हैं ना यहां बहुत मेरा मन लगता है गुफा में खिड़की भी नहीं है कुछ भी नहीं है अंदर बैठा है बस हवा भी का आवागमन भी नहीं है मूल कारण है वह ऑक्सीजन कम होती है ऑक्सीजन कम होती है तो मस्तिष्क की सक्रियता कम होती है और वो उसी को सोचता है मेरी एकाग्रता बन रही है ये बाह्य एकाग्रता है ये आंतरिक एकाग्रता नहीं है तो कहीं भी पैदा कर लो और इसीलिए कई साधकों को कहता जी मैं कमरा बिल्कुल बंद करके बैठते हैं वो ठहकाना बनाते हैं छोटी सी खिड़की रखते हैं और उसको भी बंद कर देते हैं प्रकाश भी बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन की न्यूनता वहां पर रहती है बोले तो यहां आते ही थोड़ी देर में मेरा मन बहुत शांत हो जाता है ठीक है ऑक्सीजन की कमी होगी तो मस्तिष्क की सक्रियता कम होगी और लगेगा वृत्तियां नहीं रुक रही अपने आप इसलिए पहाड़ों पर जाते ही लगता है वो बहुत मन एक आग्रह नीचे आते ही चंचल हो जाता है चंचल क्या होता है मन सके बुद्धि सक्रिय हो जाती है ऑक्सीजन की पर्याप्तता रहती है अब जिन्होंने अध्यात्म को यही समझ रखा है कि बस वृत्तियां रुक रही हैं यही ध्यान है यही साधना है उनको और संस्कारों से कोई लेना देना नहीं ध्यान लग रहा है हमारा भाई एकाग्रता और ये वृत्तियां रुक रही है कैसे रुक रही है कुछ उसको कोई लेना देना नहीं ध्यान को समझा ही नहीं है पूरी तरह से होता क्या है ध्यान समाधि होती क्या और ईश्वर प्राप्ति होती कैसे बस केवल इतना पकड़ लिया कि वृत्ति होना चाहिए न तस्यापी तद रूपता पंकज वृत्तियां रोकनी चाहिए ठीक है, है कैसे रोकनी चाहिए ये पता नहीं है और जो पहाड़ों पे साधु संत रहते हैं जिनको साधु संत बोलते हैं या योगी कहते हैं उनमें नशे की आदतें होती है व्यापक है ये क्यों बम बम बोले बूटी खाते हैं वो हरी हरी भांग पीते हैं क्यों शिव बूटी है शिव के समान ध्यान लग जाता है हो ठीक है आज के नशीले लोग भी ऐसा ही करते हैं नशेबाज जो होते हैं वो भी ध्यान लगाते हैं आपका उसमें अंतर क्या है प्रवृत्ति में अंतर क्या है वैसे ध्यान लग नहीं रहा राय तो नहीं इसको खाने के बाद में ध्यान बहुत अच्छा लगता है ऐसे ध्यान का करोगे क्या नहीं जी ध्यान लगता है इससे वो तो ध्यान का मतलब ही यह समझ रखा है बस इतना ध्यान आम निर्विषय मैंने निर्विषय तक कहां जा रहे हैं अभ्यास और वैराग्य से निर्विषय होना है इन उपायों से थोड़ा ना निर्विषय होना है अब देखना कितने साधक मिलेंगे अंदर रहेंगे तहकाने में नीचे बंद करके सब कुछ हवा घुस जाए जैसे हवा के साथ साथ विचार आ जाएंगे तरंगे आ जाएंगी। भ्रांति है जीते रहेंगे ऐसे ही, करते रहेंगे कि हमारा ध्यान लग रहा है एकाग्रता हो रही है ज्ञानपूर्वक रोका जाता है मस्तिष्क को सक्रिय करते हुए रोका तो निद्रा में भी होता है और ऐसे लोग सोते भी रहते हैं ऐसे लंबे लंबे ध्यान करने वाले सोते रहते हैं लंबी लंबी एकाग्रता से जागरूकता वश्य रहनी चाहिए नहीं तो समाधि और सु, समाधि सुषुप्ति मोक्ष सुषुप्ति और समाधि में अंतर क्या है फिर ये तो यंत्रों से भी बन जाती है और आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भाई आप ध्यान के समय ऐसी तरंगें उठती हैं और अल्फा बीटा थीटा तरंगें बोलते हैं कि ये तरंगें होती हैं उसमें बहुत आनंद आता है अलग अलग तरंगे निकलती हैं वो आजकल यंत्रों से देख लेते हैं और सुखद अनुभूति होती है कुछ आंतरिक श्राव होते हैं अंत श्राव निकलते हैं वो मॉर्फिन की तरह से काम करते हैं ध्यान के समय में तो दुख की निवृत्ति हो जाती है और आनंद की अनुभूति होती है मस्तिष्क से निकलते हैं श्राव वो बाहर से दे देते हैं उसको इंजेक्शन से बोले आप इतनी समाधि लगा करके ध्यान करके वो स्थिति बनाते हो इंजेक्शन से दे देते हैं या आप तरंगे पैदा करते हो विचार करके हम इलेक्ट्रोड लगा के और यंत्रों से वो तरंगे आपको पैदा कर देते हैं व्यक्ति को लगेगा मैं समाधि में हूं रूस में बहुत प्रयोग हुए जरूरत ही नहीं है इतनी तपस्या की साधना की अगर यही स्थिति ध्यान है और यही हमारा लक्ष्य है तो ये नशीली दवाओं से होता है चाहे प्राकृतिक रूप से हो चाहे बाहर से ले लो ये तरंग हैं यंत्रों से पैदा कर दी जाती हैं आजकल आप पहुंच जाओगे उसी में उसी समय कैसा भी हो व्यक्ति दिन में जैसा भी व्यवहार करना है करें यम नियम के विपरीत और वहां जाकर के बैठ जाए और आपको अच्छा लगेगा वो ध्यान का स्वरूप ही ऐसा हो गया ध्यान मतलब बहुत अच्छा लगे बहुत एकाग्रता लगे वो वो है लेकिन कैसे अभ्यास और वैराग्य के बाद में जो होती है वो संस्कारों को खीन करने पर होती है वो ऐसा ध्यान और एकाग्रता मुक्ति तो नहीं देगा एक भ्रांति पैदा करेगा कि हमारा ध्यान लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए लोग पहाड़ों को पसंद करते हैं इसीलिए गुफाओं को पसंद करते हैं और प्राणायाम के बाद भी जो तत्काल एकाग्रता बनती है उसमें भी कारण यही है कि ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर हम प्राण को रोक देते हैं उसी समय एकदम से अंतर लगेगा मस्तिष्क के अंदर कि एकाग्रता आ रही है ठीक है हम उसके बाद में श्वास प्रश्वास लेते हैं लेकिन एक बार चंचलता से हटा के एकाग्रता पे ले आए मस्तिष्क निष्क्रिय होता है अवसादित होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाए ज्यादा तो आदमी झूमने लगेगा नशे की तरह से क्यों से चला नहीं जाएगा ढंग से नियंत्रण नहीं रहेगा उसका अपने पे, तो ऐसी अनुकूलता बनानी है जिनको बना सकते हैं भाई ये चीजों का भी प्रभाव पड़ता है लेकिन मुख्य चीज है चित्त की प्रसन्नता इसलिए न स्थान नियमा चित्त प्रसाद ठीक है बोलिए पहले से देना चाहिए ना और किन्हीं को पूछना है बोले जी पहाड़ों पर तो पेड़ बहुत होते हैं तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा रहती है पहाड़ अगर नीचे के हैं तो वहां पेड़ बहुत रहते हैं अधिक ऊपर जाएंगे तो पेड़ कम हो जाते हैं पेड़ नहीं मिलेंगे जैसे यहाँ पर है जी ऊपर ऊपर भी पेड़ हैं ये अधिक ऊंचा नहीं है अच्छा जी ऊंचे जाओगे आप पहाड़ी पे चले जाओ ज्यादा ऊंचे आपको बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे छोटे छोटे मिलेंगे और कहीं तो आगे ऊपर जाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे तो गुफाएं तो थोड़ी नीचे भी होती रहो ना तो नीचे कौन मना थोड़ा ना कर रहा है कोई और आप ध्यान में आकर्षण होता है ऐसी कोई गुफा मिले उन्होंने गुफ लोग गुफाओं में किया करते थे गुफाएं किसकी बनती है चट्टानों किए हैं ये आजकल के कमरे भी गुफाई हैं सीमेंट की बनी है ये भी तो चट्टानी है चट्टान को पीस के बनाया सीमेंट कर लिया ये भी चट्टान बन गई है और क्या है आप अनुकूलता रख लो बल्कि नियंत्रित रहें यहां तो चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए बस लेकिन ये तो पाश्चात्य लोगों से आए हुए हैं ना ये मकान भवन इसमें तो योग नहीं हो सकता भारतीय शैली होनी चाहिए झोंपड़ी होनी चाहिए या प्राकृतिक ईश्वर प्रदत्त होनी चाहिए मानव निर्मित में थोड़ा ध्यान हो सकता है ये दूषित है पाश्चात्य संस्कृति और ज्ञान का प्रभाव आ गया इसलिए ध्यान नहीं हो सकता यहाँ पर बोलिए अभ्यंतर प्राणायाम में तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है मतलब नहीं वो थोड़ी देर के लिए होती है जब हमने रोक दिया जी। अब उसमें खर्च होना शुरू हो जाएगा जी। हमने भर के बैठ गए अब धीरे धीरे खर्च हो रहा है काम में आ रही है फेफड़ों में क्या चल रहा है जो वायु मैं ऑक्सीजन थी वो रक्त में चलेगी रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाएगी करते करते करते और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वहां से ऑक्सीजन लेना संभव नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन इधर से उधर रक्त में नहीं जा सकती दबाव बदल जाएगा तो वहां भी वही होगा वहां देरी से होता है आभ्यंतर प्राणायाम में देरी से होगा बाह्य प्राणायाम में यह स्थिति शीघ्र आएगी लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में बढ़ रही है मस्तिष्क में कार्बन डाई ऑक्सीजन की कमी आ रही है सीमा तक लेकिन नियंत्रित रूप से हम उसका प्रयोग करते हैं तो चंचलता से हटा के एकाग्रता कुछ देर के लिए ले आते हैं अब फिर हम उसको बढ़ा लेते हैं आगे एक बार शुरू हो जाए ना प्रारंभ होना कठिन होता है एक बार शुरू हो जाए फिर तो चल पड़ता है तो शुरुआत करने के लिए प्राणायाम हमारे को बहुत प्रेरित करता है अनुकूलता देता है फिर आगे तो हम चला लेते हैं गाड़ी एक बार धक्का लग गया जोर लगा के तो फिर चल पड़ती है उसका जी अंदर की वृत्तियों पर भी तो प्रभाव पड़ता है उससे वो मतलब क्षीण होती है हाँ होती है वही तो कह रहा हूं मैं वृत्तियां क्षीण होती हैं कैसे होती हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने से चाहे वृत्ति हमको तो मतलब चित्र प्रसाद से प्रयोजन है तो इसीलिए चित्त प्रसाद बाद में भी कर लेंगे इतना कुछ उपयोग तो किया ही जाता है प्राणायाम का मैं तो केवल समानता बता रहा हूं आपको मैं निशेध थोड़ा कर रहा हूँ कि प्राणायाम नहीं करना चाहिए तो फिर जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उन, उनके अंदर मतलब ये दोष नहीं देखा जाना चाहिए वहां भी हो सकता है दोष क्यों नहीं हो सकता है उनको वो ही अच्छा लगता है वो इस, उसके इतने आदि हो जाते हैं कि नीचे आते ही तो वृत्तियां खराब हो जाती हैं और दोष किसको देते हैं बोले यहाँ सांसारिक लोग रहते हैं इसलिए यहाँ वृत्तियां खराब हो जाती हैं पहाड़ों पे सांसारिक लोग नहीं रहते इसलिए वहां वृत्तियां शांत रहती हैं ये परिस्थिति के कारण से हमने ऐसा बना लिया है अंदर हमने क्या परिवर्तन किया संस्कार हमारे पे अपने पे क्या डाले ज्ञान की दृष्टि से हमने क्या परिवर्तन किया वो नहीं है तो ये तो सब बाहर बाहर का चलता रहेगा ठीक है, है तो न स्थान नियम चित्त प्रसादा चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए तो स्थान का कोई नियम नहीं है साधना में आगे देखिए अब कुछ प्रकृति की बात और फिर से ले रहे हैं सैद्धांतिक बात है बत्तीसवां सूत्र बोलिए प्रकृति है, है आद्योपादानता अन्येशाम कार्यत्व श्रुते है प्रकृति की आद्योपादानता है आद्य कहते हैं आदि में होने वाली सबसे प्रमुख और प्रथम उपादानता है यानी उपादान कारण है वो सबसे पहला उपादान कारण प्रकृति है बाद की चीजें भी उपादान कारण बनती हैं अब मूल प्रकृति से जो महत्व बना अहंकार बना तनमात्राएं बनी उपादान कारण तो वो भी है आगे की चीजों के लेकिन वो आद्य उपादानता नहीं है वो मध्य की है क्योंकि उसका भी कोई ना कोई उपादान कारण है आद्य उपादानता वो कि जिसका कोई और उपादान कारण नहीं हो तो आद्य प्रथम मूल उपादान कारण था तो वो किसकी है तो का प्रकृति है आद्य उपादान था। तो अन्यों की क्यों नहीं है तो बोले अन्य तो जो उपादान कहे जाते हैं उनका कार्यत्व भी तो सुना जा रहा है कि वो और चीजों से बनते हैं ना मिट्टी की उपादानता है घड़े की दृष्टि से ईट की उपादानता है भवन की दृष्टि से लेकिन ईंट आद्य उपादान नहीं है क्योंकि ईट भी बनती है उसका कार्यत्व तो सुना जाता है उसका भी कोई उपादान कारण है तो आद्य उपादानता प्रकृति की मूल प्रकृति की है और अन्यों का तो कार्यत्व तो सुना जाता है इसलिए उनकी आद्य उपादानता नहीं उपादान तो हो सकते हैं वो लेकिन आद्य उपादान नहीं है तो बोले अच्छा आप प्रकृति की आद्य उपादानता कह रहे हो ये आत्मा क्यों नहीं उपादान हो सकता इस संसार का आत्मा की उपादानता है या नहीं है आत्मा मतलब जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण कर सकते हैं तो बीच में एक बात भी आई थी पहले काफी पहले कि शरीर बना है तो इसमें आत्मा भी तो है इस दृष्टि से कहेंगे कि शरीर किन तत्वों से बना है तो उसमें आत्म तत्व भी है तो आत्मा भी उपादान के रूप में है आत्मा उपादान रूप में नहीं है शरीर का उपादान आत्मा नहीं है और इस संसार के संसार का उपादान ब्रह्म परमात्मा भी नहीं है ये तो प्रकृति की ही आद्योपादानता है प्रकृति ही बस मूल कारण है ब्रह्म से ये नहीं बना है जैसा कि अद्वैत वाले मानते हैं वो प्रकृति को नहीं मानते प्रकृति के की आद्योपादानता नहीं ब्रह्म ही है, उपादान है अभिन्न निमित्तोपादान कारण कि ब्रह्म इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है दोनों वो अकेला ही है अभिन्न यानी एक ही निमित्त और उपादान दोनों है घड़े का निमित्त कारण कुमार, उपादान कारण मिट्टी ये भिन्न भिन्न है घड़े का उपादान और निमित्त कारण भिन्न भिन्न है भिन्न निमित्त उपादान कारण है लेकिन ये जो संसार है इसमें ब्रह्म के कारण है कैसा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है निमित्त कारण भी वो है और उपादान कारण भी वो है ऐसा मानते हैं तो संख्य दर्शनकार स्पष्ट लिख रहे हैं आगे सूत्र देखिए तैतीसवा बोलिए नित्यत्वे भी न आत्मनो योग्यत्व अभावात् मूल प्रकृति आदि उपादान थी और उसकी नित्यता थी ठीक है जो आदि उपादान होगा जिसका कोई उपादान कारण नहीं है वो नित्य होगा तो बोले आत्मा भी तो नित्य है जीवात्मा परमात्मा ये भी तो नित्य है ये भी तो उपादान कारण हो सकते हैं तो कह रहे हैं न आत्मना आत्मा यदि पीड़ित है लेकिन उसकी उपादान कारणता नहीं है क्यों नहीं है योग्यत्व अभावत् वो उपादान कारण बन ही नहीं सकता उसकी योग्यता ही नहीं है सामर्थ्य ही नहीं है तो ये सिद्धांत वैदिक धर्म से और दर्शनों से बिल्कुल विपरीत है कि चेतन ब्रह्म ही उपादान के रूप में इस संसार के रूप में बन गया है ब्रह्म आत्मा चेतन तत्व उपादान बन ही नहीं सकता उसकी योग्यता ही नहीं है सामर्थ्य ही नहीं है वो तो प्रकृति ही बनेगी और उसमें कारण है कि प्रकृति जो है वह परिणामी नहीं है इसलिए वो बदल जाती है और आत्मा और परमात्मा परिणामी नहीं है इसलिए वो कार्य रूप में नहीं आ सकते तो नित्यत्व भी नित्यत्व होते हुए भी आत्मा का उपादान कारणत्व नहीं है क्योंकि उसमें योग्यत्व का अभाव है योग्यता ही नहीं है तो बोले नहीं फिर भी कुछ लोग मानते हैं बड़े तर्क देते हैं कि नहीं इसकी आत्मा भी इसका उपादान कारण आत्मा ही उपादान कारण है ब्रह्म ही उपादान कारण है